वेकन साहित्य पत्रावली तथोक्त धनिकों पर भरोसा न करो वे जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक हैं आशा तुम लोगों से है जो विनीत निराभिमानी और विश्वास विश्वासपरायण है ईश्वर के प्रति आस्था रखो किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं उससे कुछ नहीं होगा दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो वह अवश्य मिलेगी मैं बारह वर्ष तक हृदय पर यह बोझ ला और सर्व में यह विचार लिए बहुत से तथाकथित धनिकों और अमीरों के दर्प घुमा हृदय का रक्त बहाते हुए मैं आधी पृथ्वी का चक्कर लगाकर इस अजनबी देश में सहायता मांगने आया परंतु भगवान अनंत शक्तिमान है मैं जानता हूँ वह मेरी सहायता करेगा मैं इस देश में भूख या जाड़े से भले ही मर जाऊं परंतु युवकों में गरीबों मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को थाती के तौर पर तो मैं अर्पण करता हूँ आओ इसी क्षण जाओ उस पार्थसारथी भगवान कृष्ण के मंदिर में जो गोकुल के दिनहीन ग्वालों के सखा थे जो गुहक चंडाल को भी गले लगाने में नहीं हिचके जिन्होंने अपने बुद्धावतार काल में अमीरों का निमंत्रण अस्वीकार कर एक वरांगना के भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया और उसे उबारा जाओ उनके पास जाकर राष्ट्रांग प्रणाम करो और उनके सम्मुख एक महाबलि दो अपने समस्त जीवन की बलि दो उन दीनहीणों और उत्पीड़ितों के लिए जिनके लिए भगवान युग युग में अवतार लिया करते हैं और जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते हैं और तब प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं यह एक दिन का काम नहीं और रास्ता भी अत्यंत भयंकर कंटकों से आकीर्ण है परंतु पार्श सारथी हमारे भी सारथी होने के लिए तैयार हैं हम यह जानते हैं उनका नाम लेकर और उन पर अनंत विश्वास रखकर भारत के युगों से संचित पर्वत काय अनंत दुख राशि में आग लगा दो वह जलकर राख हो ही जाएगी तो आओ भाइयों साहसपूर्वक इसका सामना करो कार्य गुरतर है और हम लोग साधनहीन हैं तो भी हम अमृत पुत्र और ईश्वर की संतान हैं प्रभु की जय हो हम अवश्य सफल होंगे इस संग्राम में सैकड़ों खेत रहेंगे सैकड़ो पुनः उनकी जगह खड़े हो जाएंगे संभव है कि मैं रुख मत जो होरे हो। बुद्धिवादी लेखकों और समाचार पत्रों में प्रकाशित उनके निस्तेज लेखों की भी परवाह मत करो विश्वास सहानुभूति दृढ़ विश्वास और ज्वलंत सहानुभूति चाहिए जीवन तुच्छ है मरण भी तुक्ष है भूख तुक्ष है और जाड़ा भी तुक्ष है जय हो प्रभु की आगे कुछ करो प्रभु ही हमारे सेना नायक है पीछे मत देखो कौन गिरा पीछे मत देखो आगे बढ़ो बढ़ते चलो भाइयों इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे एक गिरेगा तो दूसरा वहाँ डट जाएगा